मैंने तुम्हारी जान बचाई है आई मीन इज्जत बचाई है अगर मैं मौके पर ना पहुंचता तो पता भी है तुम्हें कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला था विक्रांत ने रूही की तरफ देखते हुए कहा वालतू की बातें करके मुझे गलत साबित करने की कोशिश मत करो ओह किसने कहा तुम्हें मेरी इज्जत बचाने को हाँ पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़े हो तुम ना आते तो सब कुछ सही होता सब सही जा रहा था उनसे ज्यादा डर तो मुझे तुमसे लग रहा है रोही ने विकांत की तरफ देखते हुए कहा मेरे हाथ बांध दिए मेरे पैर बांध दिए जबरदस्ती होटल रूम में उठाकर ले आए, तुम मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो मैं मैं पुलिस को कम्प्लेन करूंगी अः हेलो मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ समझी तुम चोरी करके भाग रही थी इस वजह से तुम्हें कर इंटेरोगेट करने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा विक्रांत ने उसे घूरते हुए कहा और अगर मुझे कुछ करना होता ना तो अब तक इंतजार नहीं कर रहा होता कर चुका होता समझी तो प्लीज फालतू बकवास बंद करो अच्छा तुम पुलिस वाले हो तो मुझे पुलिस स्टेशन क्यों नहीं लेकर गए यहां होटल में लेकर क्यों आए हो कौन पुलिस वाला मुजरिम को होटल में लाकर इंटरोगेट करता है हां रोहित ने विकांत को गुस्से से भरी निगाहों से घूरते हुए कहा और हाँ रही बात जोर जबरदस्ती करने की तो वो तुम पहले ही कर चुके हो समझे तुमने जान मेरे कपड़े फाट दिए सब कुछ तो देखा तुमने मेरा देखो कपड़े मेरी गलती से नहीं फटे तुम्हारे कपड़े इतने कमजोर थे तो मैं क्या करूं मेरी क्या गलती और मुझे तो लग रहा है कि तुमने जान अपने कपड़े फड़वाए हैं तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी लेकिन मैं मैं इतनी आसानी से पिघलने वाला नहीं हूं अच्छा बकवास बंद करो रूही ने विक्रांत को गुस्से से तरेड़ते हुए कहा बकवास नहीं है समझी विक्रांत ने फिर आगे उसे घूरते हुए कहा रही बात तुम्हें बांधने की और होटल लाने की तो वो मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अगर मैंने तुम्हें ना बांधा होता तो तुम भाग जाती और तुम्हें लेकर सीधे होटल रूम में इसलिए आया हूं क्योंकि मेरी बॉडी से स्मेल आ रही थी मुझे जल्द से जल्द नहाना था इंड इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में नहाने के लिए बाथरूम नहीं होते हैं चलो कम से कम ये तो माना कि स्मेल आ रही थी रूही ने विक्रांत की तरफ घृणा से भरी नजरों से देखते हुए कहा विक्रांत ने रूही से कहा तुम मेंटल हॉस्पिटल से दवाई चुराने के लिए क्यों गई थी मेंटल हॉस्पिटल कौन से मेंटल हॉस्पिटल मैं कब गई थी मैंने कोई चोरी नहीं की थी तुम्हारे दिमाग में झूठे ख्वाब चल रहे हैं रूही ने एक सिरे से सारी बात नकार दी अच्छा तो ये दवाई तुमने नहीं चुराई है विक्रांत ने अपने पेंट से कुछ दवाई के पैकेट निकालकर रूही के सामने रखते हुए कहा हेलो, मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं देने वाली तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो चाहे मारना है तो मारो या जला ही क्यों ना दो रोही ने सख्त लहजे में कहा तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले मैं सिर्फ पुलिस के आगे ही जो बोलना है बोलूंगी अब और सबसे पहले तो तुम्हें अंदर कराऊंगी तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगेगा सेक्सुअल हेरेसमेंट का अच्छा ये बात है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा हाँ ये बात है तुम्हें जो करना है अगर तुम वाकई में पुलिस वाले हो तो फिर चलो पुलिस स्टेशन रूही ने अभी जोश से भरे लफ्जों में विक्रांत को जवाब दिया रूही उसे बड़े ध्यान से देख रही थी और विक्रांत फटाफट अपने कब्बर में से अपनी पुलिस यूनिफॉर्म निकालने लगा उसने यूनिफॉर्म बाहर निकालकर इसे पहनना शुरू कर दिया। चलो अब तुम, डरी सहमी में तब्दील हो चुकी थी विक्रांत ने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि वो चुपचाप अपनी यूनिफॉर्म पहनता रहा यूनिफॉर्म पहनने के बाद उसने हथकड़ी निकालकर रूही के हाथ में पहना दी इसके बाद उसने अपने में से एक कोट निकालकर रूही के कंधे पर डाल दिया ताकि वो बाहर की ठंड से बची रहे अब विक्रांत ने भी मन ही मन सोच लिया था कि इस लड़की से यहां बैठकर बहस करने का कोई मतलब नहीं है ये बहुत चलाक है एक बार पुलिस स्टेशन ले जाकर इसे थोड़ी सख्ती से पूछताछ की जाएगी तो सब उगल देगी रुको रुको तुम सच में पुलिस वाले हो क्या रूही ने हैरान होते हुए कहा लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मेंटल हॉस्पिटल से दवा चुराने के लिए जा रही हूँ ये प्लान तो मैंने किसी को नहीं बताया था सिर्फ मैं ही जानती थी नहीं नहीं मैं पुलिस वाला नहीं हूँ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा वो तुम मेंटल हॉस्पिटल गई थी ना दवाई चुराने वहां पर मेंटल पेशेंट था और तुम ये जो दवाई लेकर भागी थी वो मेरी दवाई थी तो मैं अब उसी दवाई को लेने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूँ हाँ रूही अवाक होकर विक्रांत को देखती रह गई तुम मजाक कर रहे हो है ना नहीं अब तक कर रहा था लेकिन अब मैं सीरियस हूँ तुम अपना हाथ पीछे करो और शांति से खड़ी रहो वरना मेरे पास मेरे पास गन भी है विक्रांत ने रूही का हाथ पीछे करके उसे हथकड़ी पहना दिया पहले उसने रूही के हाथों को आगे करके हथकड़ी पहनाया हुआ था लेकिन अब उसने हाथ पीछे करके हथकड़ी पहना दिया था लेकिन अभी विक्रांत उसे हथकड़ी पहनाकर पीछे ही मुड़ा था कि रोहि ने फिर से अपना हाथ ना जाने कैसे फ्री कर लिया विक्रांत सिर्फ उसके खुले हाथों को देख पा रहा था उसे यह नहीं पता था कि आखिर ने कैसे अपना हाथ फ्री किया है कुछ भी हो यह लड़की बहुत ही शातिर और चलाक थी इतनी शातिर लड़की तो विक्रांत ने शायद ही आज तक कभी देख रही होगी रोही ने विक्रांत के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा प्लीज मुझे छोड़ दीजिए बस लास्ट बाद में आपको सच सच बता दूंगी लेकिन प्लीज लेकिन मुझे मुझे प्लीज छोड़ दीजिए रोही के स्वर बिल्कुल बदल चुके थे उसने लगभग गड़गड़ाते हुए कहा, सर मैं आपको सच सच बता रही हूँ मैं ये दवा अपनी माँ के लिए चोरी करके ले जा रही थी मेरी माँ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही है उनको डेली ब्यूटी नोन का एक डोज लेना होता है डॉक्टर ने बताया है लेकिन सर ये दवा बहुत महंगी है पैसे नहीं है उतने मेरे पास इसलिए मजबूरी में चुराना पड़ रहा है सर सच बोल रही हूँ सर अच्छा अगर तुम सच बोल रही हो और मैं तुम्हारा यकीन कर रहा हूँ तो फिर ये भी सच है कि मुझसे बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है विक्रांत ने फिर भी से रूही की टांगों को रस्सी से बांधते हुए कहा इतनी ऊंची दीवार पर एक छलांग में चढ़ना और फिर वहां से जंप लगाना यह किसी नॉर्मल चोर का काम नहीं है और अगर तुम इतनी एक्सपर्ट हो तो तुम्हारे पास पैसे की इतनी कमी तो कतई नहीं होगी की तुम एक दवा ना खरीद सको तो इसका मतलब ये है कि तुम मां की तुम माँ की बीमारी का बहाना अपने ड्रग डीलिंग धंधे को छुपाने के लिए कर रही हो है न रोई अवाक होकर विक्रांत की तरफ देखती रही उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो चुका था विक्रांत ने एक पल में ही उसका झूठ पकड़ लिया था रोई के पास कहने के लिए कुछ नहीं रह गया था फिर भी उसने अपनी तरफ से खुद को करने के लिए देते हुए कहा मैं बस दवा चुरा रही थी, करती उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था वो काफी नर्वस हो चुकी थी और विक्रांत बड़े आराम से उसके भाव को समझ सकता था तो उसने इस बारे में ज्यादा कुछ पूछने के बजाय कहा चलो एक सवाल का जवाब मिल गया अब दूसरा सवाल विक्रांत ने मुस्कुराते हुए कहा ये बताओ वो रोनी तुम्हारे पास क्या लेने आया हुआ था और तुम छोटे मालिक किसे कह रही थी हम्म, वो कोई मैटर नहीं था सर छोटे मालिक बहुत बड़े आदमी है लेकिन अभी वो जेल में है। आपने भी सुना होगा रोही ने जवाब दिया वो खुद को कंफर्टेबल दिखाने की कोशिश कर रही थी अब लेकिन मुझे ये नहीं पता की कहाँ से उन्होंने ये अफवाह सुन ली थी मैंने किसी करोड़पति के घर से हीरे चुराए हुए है तो वही मांगने के लिए आए हुए थे फिर रोहि ने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा आप भी देखे सर कैसी बेतों बातें कर रहे थे लोग आपको लगता है मैं कभी हीरे भी चुरा सकती हूँ विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा सर आप, आप यकीन कीजिए मैं मैं, मैं बेकसूर हूँ कोई भी गलत काम नहीं किया है रूही को उम्मीद थी कि विक्रांत उसकी बातों में जरूर यकीन करेगा नॉन साले पागल हैं विक्रांत ने कहा अब अगर तुमने हीरे चुराए होते तो फिर तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल से दवा चुराने की क्या जरूरत थी हाँ हाँ वही तो वही बात तो मैं भी कह रही हूँ सर हे हे रूही ने काफी नर्वस होते हुए कहा मैंने बताया ना आपको मैंने कुछ गलत नहीं किया है आप जासूस हैं ना सर बकवास बंद करो आप मुझे तीसरे सवाल का जवाब दो विक्रांत ने अब बेहद सीरियस होते हुए कहा तुम बेबे नाम की किसी औरत को जानती हो बेबे रूही ने अपना सिर खोजाते हुए कहा बेबे विक्रांत ने अपने फोन में से बेबे की डेड बॉडी की फोटो को निकाल कर रूही को दिखाते हुए कहा रोहिण जब उस फोटो को ध्यान से देखा तो फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा ओह अब समझी तो आप इस औरत की वजह से बहुत दिन से मेरे पीछे लगे हुए थे तभी आपको मेरे बारे में सब पता चला बकवास बंद करो बोला ना विक्रांत ने उसे चुप कराते हुए कहा मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि मुंबई में तुम्हारा कोई रिलेटिव रहता है क्या मुंबई रोही ने अपनी भॉएं टेडी करते हुए कहा मेरा कोई रिलेटिव ही नहीं है मुंबई क्या यहाँ भी कोई नहीं है कोई रिलेटिव नहीं है इसका मतलब ये लड़की अनाथ है विक्रांत को उसकी बातों पर पूरा यकीन नहीं हो रहा था इसलिए उसने डिसाइड किया कि जब वो बाद में उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचेगा तब इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालेगा इसके साथ ही विक्रांत ने उसके डी टेस्ट करवाने का भी सोचा था ताकि वो बेबे के डीएनए से उसे मैच करवा के ये जान सके कि वाकई में इसका कनेक्शन बेबे से है या नहीं अच्छा अंत में तुमसे मैं आखिरी सवाल करने जा रहा हूँ अगर तुमने सही जवाब दिया तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा विक्रांत ने बेहद सीरियस होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा तुम ये बताओ की मेडिकोर फार्मा कंपनी के सीरियल मर्डर केस से तुम्हारा क्या कनेक्शन है